शांति शांति ही ओम हम इस वेद विज्ञान के प्रसंग में वेद में जो प्रतिपादित धर्म है वेद में जो प्रतिपादित सत्य है वेद में जो प्रतिपादित उचित व्यवहार है उसकी चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के आधार एक मंत्र जो यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय का है धुते दृंग मित्रस्य से माँ सर्वाणी भूतानी समीक्षंताम मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्र चक्षुषा समीक्षा माह धृत द्रिव मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षंताम हम इसकी व्याख्या करते हुए विचार कर रहे थे कि जो व्यक्ति धार्मिक है उसे ईश्वर की क्या आवश्यकता है वो तो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलना चाहिए नियम एक ही है कि अच्छा करो और अच्छा पाओ बुरा करो तो बुरा मिलेगा तो पहली बात यह थी कि हमें अच्छे बुरे का पता कैसे लगेगा जो अनुभव होगा वो कैसे होगा एक दूसरा है कि फल हमारे हाथ में नहीं है हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है तो यह हिसाब किसके पास होगा कि हमने आज अच्छा काम किया है उसका फल हमें इस जन्म में दूसरे जन्म में अच्छा कब मिल जाएगा क्योंकि जो चीज चली गई हमारे हाथ से निकल गई उसकी व्यवस्था फिर हमारे हाथ में नहीं रहती हम अपने आप नहीं कर सकते इसलिए किसी ऐसे उपाय का होना आवश्यक है जो हमारे इन कार्यों का निर्णायक है और हम यह अनुभव करते हैं कि हम अच्छा करना चाहते हैं दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं करना चाहता इसको एक और दृष्टि से विचार कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था अश्रद्धाम अंध्रे अधात श्रद्धा सत्ये प्रजापति परमेश्वर ने अच्छाई में सत्य में श्रद्धा को बुराई में पाप में असत्य में अश्रद्धा को रखा है अर्थात हमारे मन में स्वाभाविक होती उसका एक चिंतन उस पर एक विचार हम अपनी परिभाषा कर लें कि हम इसे अच्छाई ही कहते हैं हम उसे करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम कहेंगे कि नहीं चोरी आज से स्वीकार है हम इसे ही धर्म मानते हैं तो क्या सब इसे स्वीकार कर लेंगे क्या सब चोरी करना पसंद करेंगे क्या सब अपने घर चोरी करवाना चाहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन इसके विपरीत कि चोरी नहीं करना यह धर्म है यदि ये मान लिया जाए तो इसे कौन रोकना चाहेगा कौन इसे पसंद नहीं करेगा हम भी जब पता लग जाएगा कि चोरी नहीं होती है या चोरी को यहाँ करना जानता ही नहीं है तो हम भी खुला घर रख सोएंगे हमारे अंदर भी निर्भयता आएगी अधर्म जो है हमारे अंदर भय पैदा करता है असुरक्षा का भाव पैदा करता है असंतोष पैदा करता है इसलिए अधर्म नहीं करना चाहिए और धर्म से संतुष्टि मिलती है धर्म से निर्भयता मिलती है धर्म से सुरक्षा मिलती है इसलिए धर्म करना चाहिए निवेदन कर रहा था कि यदि अधर्म करने से कोई हानि नहीं है तो कोई व्यक्ति अधर्म करके छुपाता क्यों है चोर अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहता है चोरी वो फिर अंधकार में क्यों करना चाहता है फिर अंधकार में की जाने वाली चीज को ही चोरी क्यों कहते हैं वो चोरी करके उसको कोई इनाम क्यों नहीं मिलता उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होती सब लोग उसके गले में माला क्यों नहीं डालते कि ये महाशय सबसे बड़े हमारे चोर हैं इनको बड़ी सिद्धस्थता प्राप्त है सब इसे अपना गुरु बना सकते हैं लेकिन आप किसी को कोई कितना भी चोरी करने वाला क्यों ना हो आप उसके संबोधन में यदि उसे चोर कहेंगे तो यह कभी स्वीकार नहीं होगा अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी कसौटी है आदमी बुराई करता है लेकिन बुरा कहलाना पसंद नहीं करता और आदमी अच्छाई करता है तो सदा अच्छा कहलाना पसंद करता है आदमी कितना भी अधर्म करे कितना भी पाखंड करे लेकिन उसे कोई पाखंडी कहे ये पसंद नहीं आएगा कोई उसे अधार्मिक कहे ये पसंद नहीं आएगा आदमी चाहे अधर्म करे लेकिन वो धार्मिक दिखना चाहता है वो संध्या भगवान को बताने के लिए याद करने के लिए मिलने के लिए नहीं करता लेकिन वो लंबा तिलक लगाता है बड़ी लंबी माला पहनता है आंख बंद करके बैठता है ताकि लोग उसे धार्मिक समझें वो मन में क्या करता है इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन उसका प्रयोजन धार्मिक होना भले ही न हो लेकिन इतना अवश्य है कि वो प्रत्येक के मन में अपने प्रति धार्मिकता का भाव जागृत करना चाहता है वो ये चाहता है कि सब लोग मुझे धार्मिक समझें व्यक्ति अधर्म करते हुए भी अपने को धार्मिक समझना चाहता है समझाना चाहता है आदमी चोरी करते हुए भी अपने को साहूकार बताना चाहता है आदमी झूठ बोल सकता है सवेरे से शाम तक लेकिन किसी वकील को ही आप यह कह दीजिए कि आप झूठे होते हैं तो उसको यह कभी मंजूर नहीं होगा उसे यह स्वीकार नहीं होगा यदि न्यायाधीश यह मान ले कि यह झूठ बोल रहा है तो यह मान ही लिया तो फिर न्याय कैसे करेगा फिर वह झूठ कैसे होगा वो झूठ होने के लिए जो कह रहा है उसका उल्टा तो होना ही चाहिए वो सत्य के विपरीत तो होना ही चाहिए व्यक्ति सत्य बोलता है गर्व से कहता है कि ये सच है उसके लिए दंड सहने में उसे कष्ट नहीं होता है उसका यदि दुर्भाग्य से अपमान भी हो जाए तो भी उसे किसी तरह की ग्लानी नहीं होती है लेकिन कोई व्यक्ति झूठा है और उसको आप झूठा कह दें तो उसको झूठा कहने से दुख होता है वो झूठा कहने से नाराज होता है उसको गुस्सा आता है यदि ये, ये इतना ही होता कुछ भी कर सकते तो ये संभव नहीं है कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी है लेकिन आप उसे कहो कि ये दुराचारी है तो वो स्वीकार नहीं करेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा उसको दुख होगा तो इसलिए अच्छाई और बुराई की जो कसौटी है वो हमारी आत्मा में है आदमी बुरा करके भी अच्छा कहलाना पसंद करता है एक आदमी सवेरे से शाम तक मिलावट करता है दूध में घी में फल में अनाज में और फिर भी वो दावा करता है कि मैं सच्चा हूँ मैं मिलावट नहीं करता हूँ यहाँ पर शुद्ध माल बेचता हूँ दुनिया में ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि किसी ने व्यक्ति ने लिखा हो कि हम झूठ बोलते दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कहे कि यहाँ हम मिलावटी सामान बेचते हैं कहीं कोई ये नहीं लिख सकता कि हम सदा कम तोलते कोई ये नहीं लिख सकता कि हम ठगी करते हैं, कोई ये नहीं लिख सकता कि चोरी करना अच्छा है इसलिए हम चोरी करते तो मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक अभाव है जिसे आत्मा का अनुभव करता है जिससे हमें मान अपमान सुख दुख का अनुभव होता है वह हमारे लिए कसौटी है इसलिए मनुष्य जब धर्म करता है तो उसे सुख होता है और जब उसे कोई धार्मिक कहता है तब भी उसे सुख होता है व्यक्ति सुख के लिए अधर्म करता है तो भी वो मन से दुखी आत्मा से दुखी होता है और उसे कोई अधार्मिक कहता है तो उसे अत्यंत दुख होता है तो इसलिए धर्म जो है ये स्वाभाविक है और अधर्म जो है ये धर्म न कर सकने की जो मुश्किल है वो उसका नाम है जो मेरी असमर्थता है मेरी कमजोरी है मेरी मजबूरी है मेरी अज्ञानता है ये उसका परिणाम है इसलिए जो धर्म है इसका ज्ञान मुझे उस ईश्वर के बिना नहीं होता है तो धर्म का मार्ग जो मुझे दिखाता है वो दिखाने वाले को जो मेरी धर्म के चलने में सहायता करता है जैसे बुद्धि है तो ज्ञान है आँख है तो प्रकाश है वैसे तो इच्छा है तो सहायता का अवसर है तो मेरे अंदर जो धर्म के प्रति चलने का उत्साह है रुचि है तो उस रुचि को बढ़ाने का कोई साधन भी होना चाहिए तो संसार में परमेश्वर ने वो साधन उत्पन्न किए हुए हैं जिनसे मुझे वो उस कार्य को देखकर उत्साह बनता है रुचि बनती है उस ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ये प्रेरणा मुझे ज्ञान से मिलती है ये प्रेरणा मुझे उपदेश से मिलती है ये प्रेरणा मुझे अनुभव से मिलती है ये प्रेरणा मैं हर तरह से अनुभव कर सकता इसलिए यह सोचना कि हम जो कुछ भी करें यह नहीं हो सकता और ये सोचें कि कोई अच्छा कर ले कोई बुरा कर ले वो अपने आप कर सकता है ये भी संभव नहीं हो सकता और यदि कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको सहायता की इच्छा होती है सहायता की अपेक्षा होती है तो वो सहायता किससे मांगे क्या वो बुरे से सहायता मांग सकता है चोरी करने जाकर घर वाले को जगा करके कुछ सामान मांगने की बात हो सकती है आप जब बुरा करते हैं तो केवल उसमें बुरे लोग ही सहायक हो सकते हैं लेकिन आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छे लोगों की सहायता अपेक्षित है और जो सहायता मनुष्यों से नहीं हो सकती जहां मनुष्य उपस्थित नहीं है वहां चाहिए जब आप मनुष्य से मिलना नहीं होता उस समय चाहिए तो उस समय वहाँ सहायता देने वाला आपके पास कौन है तो ऐसे समय में मनुष्य के जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब उसे यह लगता है कि वास्तव में कोई सत्ता है किसी का अस्तित्व है जो मुझे अच्छे काम के लिए सहायता पहुंचा रही है जो मुझे संकट की घड़ी में भी बचाने का काम कर रही है जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मैं समर्थ होता हूं अपने को रक्षा अपनी रक्षा करने में अपने को बचाने में जो ईश्वर के विश्वास करने वाले होते हैं उनके साथ सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण ऋषि दयानंद के जीवन में आता है ऋषि दयानंद जिस दिन काशी शास्त्रार्थ के लिए उद्यत थे काशी शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ तो उनका जो मित्र व्यक्ति था जिसका नाम रघुनाथ प्रसाद गोतवाल, वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज ये काशी के लोग जो हैं सब आपके विरोधी हैं और इन्होंने सब दुष्ट लोगों को इकट्ठा किया हुआ है आप अकेले इनका कैसा मुकाबला करेंगे उन्होंने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो जिस दिन जा रहे थे शास्त्रार्थ के लिए उस दिन सवेरे रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने स्वामी जी से कहा स्वामी जी राजा भी आपका विरोधी है विद्वान भी आपका विरोधी प्रजा भी आपके विरोधी ऐसी स्थिति में आप वहां कैसे उनसे संवाद करेंगे शास्त्रार्थ करेंगे ये आपका युद्ध आप कैसे जीतेंगे आपका नुकसान होगा आपके पराजय के लिए यत्न किया जाएगा तो ऋषि दयानंद ने एक वाक्य कहा था उन्होंने कहा था रघुनाथ प्रसाद मैं अकेला नहीं हूं मेरा सत्य और मेरा ईश्वर मेरे साथ है जब मैं सत्य के लिए संघर्ष कर रहा हूं <च्च> तो ईश्वर के लिए मैं संघर्ष कर रहा होता हूं ईश्वर के नियमों को पालन कर, करता हुआ होता हूं तो जब मैं ईश्वर के नियमों का पालन कर रहा हूं तो ईश्वर मेरी रक्षा करता है और सत्य का मैं पालन कर रहा होता हूं तो सत्य किसका वो जिसका है वो उसका उत्तरदायित्व है वो उसका पालन करे मनुष्य जब उसको पालन करता है तो ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता सदा उसके साथ होता है दुनिया में भाई अकेले को लगता है दुनिया में जब किसी के साथ किसी अपने के साथ किसी बड़े के साथ जब कोई होता है तो भयभीत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कोई बालक अकेला है डरता है अपने साथी के साथ जाता है बिल्कुल नहीं डरता है वो दो हैं लेकिन फिर भी डर सकते हैं वो छोटे हैं उनके साथ कोई बड़ा है तो डरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वही स्थिति संसार में है संसार में मनुष्य अकेला होता है भयभीत होता है अपनों के साथ होता है संबल होता है और ईश्वर के साथ होता है तो भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है वो परिस्थिति ऐसी है जो मैं जब चाहता हूं तब मिल सकती है जहां चाहता हूं वहां मिल सकती है जैसी चाहता हूं वैसी मिल सकती इसलिए कोई व्यक्ति धार्मिक हो और ईश्वर विश्वासी ना हो ऐसा हो नहीं सकता धर्म उसके अंदर जीवित ही तभी रह सकता है जब उसे पता है कि ये नियम है ये अच्छाई है इसके हानि और लाभ बुरे और अच्छे फल हैं और उन फल का कोई व्यवस्थापक है नियामक है कोई देने वाला है इसलिए परमेश्वर से यह प्रार्थना की जाती है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें इन मंत्रों में भी हम यही देखते हैं यह कहा गया है दृत्य दृव मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षणता जब कोई व्यक्ति धर्म चाहता है तो धर्म करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है यही इस मंत्र का भाव है ओर पृथ्वी वनस्पत शांतिर्श् देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरव शांति शामा शांतिरे ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति, शांति